राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम इस कार्यक्रम में घर शीर्षक के कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति कराई गई है धूप से बचाता हूँ, सर्जी से बचाता हूँ, बरसात से बचाता हूँ, सब को देता हूँ आराम, बताओ बच्चो मेरा नाम। <laughs> अरे आपको कौन नहीं जानता। धूप से बचाता है। सर्दी से बचाता है बरसात से बचाता है छाता हम्म घर हां घर अब एक बात और सोचें हमें घर क्यों चाहिए हमें दिन रात बाहर खुले में रहना पड़े तो क्या होगा ऐसे में कहां रखेंगे हम अपना सामान सामान बाहर पड़ा रहेगा तो कोई चुपके से आँख बचा कर उठा ले जाएगा और खुले में तो हमें चिल चिलाती धूप कड़ कर कड़ाती सर्दी आंधी तूप